बच्चों तुम सब चुप क्यों बैठे हो बोलो बोलो हम्म नहीं समझे कुछ बच्चे तो समझ गए हैं पर कुछ नहीं समझे चलो मैं ही बता देती हूं अरे उस कौने में बैठे बच्चे मूं क्यों बना रहे हैं। क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ। बैल-गारी में बैठ कर घूमने का अपना ही मज़ा है। सच मुच बैल-गारी में तु बैठ कर बड़ा मज़ा आता है। मज़ा क्यों नहीं आएगा � मैं हूँ ही ऐसी जो सब को मजा देती हूँ मजबूत लकड़ी से बने मेरे पईये देखे है तुमने उबर खाबर जमीन पर भी आसानी से जलते हैं एक नहीं बहुत गुण है मुझ में मैं सामान ढोने के काम भी आती हूँ और सवारी के भी सस्ती भी हूँ और बीच रास्ते में कभी खराब भी नहीं होती। मेरा इंजन <laughs> यानि बैल भी बहुत काम आते हैं। बैलों से खेत भी जोतो और गारी में जोत कर सेर भी करो। झूट छूट जाऊं तुम मेरी लकड़ी से चूल्हा सुलगा लो बात तो तुम ठीक कहती हो बैलगाड़ी जी मगर तुम्हारी चाल धीमी है बिल्कुल कछुए जैसी देखो जी मुझे कछुआ मत बनाओ हां मेरे काम देखो कोई ऐसा गांव नहीं जहां मैं ना हो मैं गावों में ही रहती हूँ, मैं बहुत काम आती हूँ अच्छा, बताओ तो बच्चों, किसान अपनी फसल को शेहर की मंडियों में कैसे ले जाता है? बैल गाड़ी में लाथ कर ले जाता है गावों के मेलों में वे किस पर बैठ कर जाते हैं? बैल गाड़ी पर बैटकर और मैं बैल गाड़ी हूँ अच्छा अच्छा इतना अकर क्यों रही हो? अरे अकर तो मेरी तब देखो जब मैं गाओं की बारातों में जाती हूँ मेरे बैल खूप सजाए जाते हैं उनके गले में छोटी-छोटी घंटिया बंधती है अरे, मैं दुनिया की सबसे पुरानी सवारी हूँ, समझे? अरे, ये कौन गा रहा है? धीमी-धीमी जाल धीमी है मेरी बल-बल-बल-बल बोली मेरी गढ़ती है मेरी गाड़ी गदती बोली अरे दिली सबसे सस्ता मैं इंजन हूं खाता पत्ते करता काम जोता माल सवारी बच्चों झटपट बोलो मेरा नाम झटपट बोलो मेरा नाम बोलो ऊंट गाड़ी तुम तो बहुत कम दिखाई देती हो क्यों हां मेरे नन्ने मुन्नो मैं सभी जगह नहीं रहती जहां सड़कें नहीं होती जहां रेत दीली धरती होती है ऊंट गाड़ी वहीं के लिए सबसे अच्छी सवारी मानी जाती है बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी बहुत पुरानी है दोनों ही माल ढोने और सवारियों को लाने ले जाने का काम करती हैं बस फर्क इतना है कि बैलगाड़ी कच्ची पक्की ऊबड़ खाबड़ धरती पर तो चल सकती है पर रेतीली धरती पर आसानी से नहीं चल सकती तुम तो जानते ही हो रेतीली धरती पर मेरे ऊंट खूब मज़े से चल सकते हैं तब तो ऊंट गाड़ी जी तुम्हें चलाने में बहुत खर्च होता होगा ना भाई यूं सोचो दूसरी गाड़ियां जैसे मोटर रेल कार इनके इंजनों के लिए तो कोयला चाहिए पेट्रोल चाहिए डीजल चाहिए बैलगाड़ी के बैलों के लिए चारा चाहिए मगर मेरे ऊंटों के लिए तो कुछ नहीं चाहिए वो तो खुद पेड़ों की पत्तियां खाकर अपना पेट भर लेते हैं हेलो भाई एक और गाड़ी आ गई तुमसे मुलाकात करने के लिए कच्चे पक्के कच्चे पक्के तू बढ़ खापड़ कच्चे पक्के ऊबड़ खापड़ सब रास्ते पर जाती हूं टम टम पकी टम टम पकी डम डम बखी इक्का तांगा ढेरों नाम धराती हूं धोती माल चवारी भी मैं धोती माल चवारी भी मैं अकल तली गौड़ाओ तो असली मेरा नाम कौन सा बच्चों सोच बताओ तो बोलो बोलो हार गए नहीं तो सोचो सोचो सोचो शाब बाश मैं हूँ घोड़ा गाड़ी घोड़ा गाड़ी नमस्ते घोड़ा गाड़ी जी तुम इजर हमारे काउं में बहुत दिनों में आई हो हाँ बच्चो पहले मैं भी अधिक गर गांवों में ही रहती थी मगर अब अब तो शहर के लोग भी मुझे बग्घी और टमटम बनाकर मुझ पर सवारी करते हैं एक समय वो भी था जब राजा अपने रथ में घोड़ों को जोतते थे और दूर दूर तक की यात्राएं करते थे रत पर बैठ कर या मेरे घोड़े पर बैठ कर लड़ाईयां लड़ा करते थे क्या बताऊं उसी एट की वज़े से मैं समान धोना पसंद नहीं करती अरे ये कौन गा रहा है आती हूँ ताना, ना पीती हूँ पानी, दो बहियों पर मैंने सीखी सब को सहर करानी लोहे का में रातन, लगा न कोई इंजन, फिर भी करती बात हवा से गाती दन दन दन दन, गाती दन दन दन दन, दन। हां बोलो कौन हूं मैं कौन हूं मैं अरे तुम तो साइकिल हो साइकिल पर तुम कहां घूमती फिरती हो साइकिल जी ये पूछो कि कहां नहीं घूमती सब जगह घूमती रहती हूं गांव में शहरों में सब जगह अमीर गरीब सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं मैं सभी के काम आती हूं और हां सुनो मैं कुछ भी नहीं खाती ना पेट्रोल ना चारा ना खास फूल क्या तुम भी बैलगाड़ी ऊंटगाड़ी और घोड़ा गाड़ी की तरह सवारियां और माल ढोने के काम आती हो ना बाबा ना मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दो तीन सवारियां ही बैठ सकती हैं हां कुछ लोग मुझे सामान ढोने के काम में भी लाते हैं मगर ज्यादा वजन का सामान नहीं ढो सकती हल्का सामान ही ढो सकती हूं अरे तुम में से बहुत से बच्चों के घरों पर साइकिलें होंगी बोलो भाई है या नहीं मेरे घर में भी एक सैकिल है मेरे पिता जी खुब चलाती है पर बच्चो अभी तो हम जा रहे हैं चारो गाड़ी बड़ी अनूठी धोती माल सवारी पोंची वहां जहां पर मोटर रेले कारे हरी